देश जयपुर की ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय प्रथम पाद में आदित्यादिमत्याधिकरण पांचवा अधिकरण है जिसका पूर्वपक्ष पूर्वाधिकरण को लेकर के पूर्वपक्ष हुआ था पूर्वपक्ष के अभिप्राय में आदित्यादि और उद्गी ये दोनों के संबंध में आदित्यादि में उदगीर दृष्टि अथवा आदि में दृष्टि इसमें उनका कहना है आदित्य आदि में उद्गी दृष्टि करने पर कर्म के साथ संबंध होता है कर्म के साथ संबंध होने का अर्थ है कि उसका यथार्थ फल आपको प्राप्त होगा आदित्य आदि सिद्ध वस्तु है तो सिद्ध वस्तु आदित्य आदि में कोई विशेष कुछ करना नहीं है जब करना नहीं है कोई फल भी नहीं मिलेगा इसलिए उद्गी दृष्टि से आदित्यादि आलंबन को उपासना करनी चाहिए ऐसे कहा था अब सिद्धांत में यहां लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो उद्गीधादि कर्म के अंग है किंतु आदित्य आदि भाव में श्रेष्ठता कुछ विशेषता है और जो कर्मांग होने पर भी आदित्य आदि भाव से उपासना करने का कुछ विशेष विधान यहां है क्योंकि उससे कर्म में कुछ विशेषता आती है यह प्रकरण उसी का ही चल रहा है कर्म के अंगों में उपासना के माध्यम से कुछ विशेष फल प्रकट करना और उसके संबंध में चर्चा चल रही है यदेव विद्य श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीरवत्तरम भवती ये यही आया हुआ मंत्र है प्रसिद्ध है इसलिए यहां आदित्यादि बुद्धि से ही कर्मांगमबद्ध उपासना यहां होगी जो तीर्थ आदि उनके उनकी उपासना इस प्रकार से होगी ये कहा था उसमें भाष्य चल रहा था भाष्य में कहा भाष्य में लक्षणा के संबंध में कहा कि यहां ये जो तदेदस्याज्यध्यूढ़गम साम इत्यादि में ऋक् में पृथ्वी दृष्टि और अग्नि में साम दृष्टि आदि की बात कही है तो पृथ्वी अग्नि में रिक्साम शब्द का प्रयोग ये लाक्षणिक होता है लाक्षणिक एक विशेष कुछ विशेष बात बताने के लिए अन्य शब्द का प्रयोग किया गया उसमें जो रहस्य है उसके ऊपर ध्यान देना होगा और जहां लक्षणा का जब आश्रय लेते हैं तो लक्षणा यथा संभव सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट दोनों प्रकार से होता है तो उसमें सन्निकृष्ट का जहां संभव है वहां सन्निकृष्ट ही लेना चाहिए विप्रकृष्ट का संभव है तो विप्रकृष्ट लेना चाहिए ये लक्षणा के ऐसे विषय विशेष है इसके बारे में टीका में कहा था कि शोणो धावधि ये सन्निकृष्ट लक्षणा है और अग्निरधी अनुवागम यह विप्रकृष्ट लक्षणा है एक के बाद दूसरे के भी उसी के साथ संबंध करके करना पड़ेगा दोनों एक से नहीं होता है तो दोनों का संबंध भी वहां लेना होता है तो ऐसे में दो का या दो से अधिक संबंध लेकर के जब लक्षणा करते हैं तब वहां वो विप्रकृष्ट लक्षणा माना जाता है विपृष्ट लक्षणा उस समय मानी जाती है तो दो से अधिक हो गया ऐसा आगे भाषी में कहते हैं त्र यद्य ऋक्साम पृथिव्याग्नि दृष्टि चिकीर्षा ये जो तदेदसा मृद्यध्योढ़ इत्यादि में और जो पृथ्वी और अग्नि के दृष्टि के संबंध में कहा है वहां यद्यपि ऋक और साम में ऋक् में पृथ्वी दृष्टि और साम में पृथ्वी अग्नि दृष्टि चिकीर्षा करने की इच्छा है तथापि प्रसिद्धयोर ऋक सामयोर भेदेन अनुकीर्तना ये ऋक और साम प्रसिद्ध है इनको अलग करके अनुकीर्तन किया एक कारण यह है दूसरा पृथ्वी अग्नियों संिधाना और पृथ्वी पृथ्वी और अग्नि इन दोनों का वहां संबंध करने का कुछ कारण है तो सन्निधान के कारण यानी संधान के कारण लक्षणा कर देंगे वहां तयोरेव एष रिक्साम शब्द प्रयोगे रिकसाम संबंधादि निश्चित है तो सानिध्य से पृथ्वी अग्नि का संबंध करके उन्हीं का ही मैंने पृथ्वी अग्नि का ही रिकसाम शब्द का कर प्रयोग करने पर रिक्साम संबंधी संबंध होने के कारण इन दोनों की उपासना का संबंध वहां निश्चय किया जाता यहां सानिधि प्रमाण है मैंने सान्निध्य के कारण इन दोनों का इस प्रकार का संबंध का निश्चय होकर के उसमें उपासना होती है ऐसा वहां प्रसंग है इसी प्रकार छत्र शब्दों भी कुत कारणात राजान उपसर्पण न निवारई तुम पार्य और यह छत्र शब्द है वो भी कोई कारण से कोई विशेष कारण से राजा के संबंध में कहे जाने पर उसका भी निवारण करना संभव नहीं कभी कभी राजा को निंदा करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं ऐसा हो सकता है ऐसा कोई विशेष कोई कारण है सामान्य में राजा में छत्र शब्द का प्रयोग नहीं होता किंतु कोई विशेष परिस्थिति में हो भी सकता विशेष क्या है जैसे राजा जो भी कार्य किया वो तो प्रजा उससे रुष्ट हो गई प्रजा रुष्ट होने पर राजा को ऊपर आक्षेप लगा सकता है निंदा कर सकता है ऐसी नहीं कि निंदा नहीं करती निंदा करते तो ऐसे निंदा करते समय विशेष कारण से पुनस्टित कारण विशेष उसको कहा जाता है इसी प्रकार छत्र शब्द का राजा के साथ संबंध करना इसी प्रकार राज शब्द का छत्र शब्द के साथ संबंध करना भी विशेष कारण से होता है एक विशेष कारण विशेष है तब ऐसा करते हैं कि छत्ता को राजा बुलाते हैं अथवा राजा को छत्ता करके बोलते इयमेव ऋक ये जो वाक्य आया है इति यथाक्षरन्यासम ऋच है पृथ्वीत्म अवधारियत जैसा अक्षर का क्रम यथाक्षर न्यास जैसा अक्षर है यथाक्षर अक्षर का क्रम को जैसा रेखा है उसी क्रम से ऋक का पृथ्वीत्व निश्चय होता है क्योंकि उसी क्रम से वहां पृथ्वी अग्नि का भी संबंध किया गया आ, तो यमेव ऋग अग्नि ही और वो अग्नि और ऋख का संबंध में करके जो प्रयोग किया वो यथाक्रम देखने से वो पृथ्वी का ही संबंध करेगा क्योंकि सबसे प्रसिद्ध पृथ्वी सामने है उस सामने वाली पृथ्वी को दिखा करके यह पृथ्वी ऐसा बोल रहे यह ऐसा बोलते तो यह बोलने से वहां स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वीत्व तो का निश्चय हो जाता है और अभी पृथ्वी को ऋख मानने का क्या कारण होगा कहते पृथ्वी ही ऋक् अवधार्यण इयेविग इतरन्यास है सै तो जब पृथ्वी ऋक् है ऐसे हम कल्पना करते हैं दोनों का संबंध हो जाता है क्योंकि तो उसमें अवधारण अवधार्यमान हो गया व में एक एवकार लगा करके कि अवधारण किया निश्चय किया कि यही पृथ्वी को ऐसे उपासना करना यमेवरिक, इसी को ही ऋख मानना ऐसे कहा तो वो अवधारण से रिक्त पृथ्वी में आ गया उसी क्रम से अक्षरन्यास हो जाएगा और आगे जाकर के तो उसके फल बताया एवं विद्वान सामगा यही च अंकाश्रयमेव विज्ञान उपसंहरित न पृथ्वी और जब उसका फल कथन आता है तब ऋक और शाम को लेकर के उल्लेख किया यह एवं विद्वान साम गायती इस प्रकार से इस रहस्य विज्ञान को जानकर इस प्रकार की उपासना को जानकर के जो साम गान करता है साम सामगान करेगा तो अंगाश्रय में वा, विद्वान वो अंगाश्रय मान करके यहां जो साम है ये कर्म का अंग है पृथ्वी अथवा पृथ्वी कर्म का अंक नहीं है वहां साम कर्म का अंक है तो अंग को मान करके ही उस विज्ञान का उस उपासना का उपसंहार किया इसलिए इसीलिए न पृथ्वी आदि आश्रय तो पृथ्वी आदि आश्रय करके उप, उपसंहार नहीं किया पृथ्वी में जो साम आदि चिंतन किया है तो ये साम कर पृथ्वी को मान करके चिंतन किया है उसी का ही समापन किया इसलिए दोनों तरफ से पृथ्वी में ऋत दृष्टि करने के लिए ये कारण तो बताया और वो रिख जो है कर्म का अंग है इसलिए उसको आपसे उसकी उपासना होती तथा लोगेश पंचमिथम सामोपासनी था जिसको लेके पूर्व आदि ने पहले कहा था लोग में लोगों में पांच प्रकार की साम की उपासना तो हृंगारादि जो साम की उपासना है यद्यपि सप्तमी निर्दिष्टा नोका अब यहां भी जो लोका लोकेशु में सप्तमी निर्देश है सु का प्रयोग किया उसी में पांच प्रकार के उपासना बता रहे तथा भी, फिर भी सामन्यवते वे अध्यक्ष द्वितीय निर्देश सामना उपास फिर भी लोकेशु पंचविधम करके सप्तमी कहने पर भी ये साम में ही उनके अध्यास होगा शाम में शाम साम्म को ही लोग मान करके उपासना करेंगे शाम का पांच अवयव और पांच लोग ऐसा मान करके उपासना करेंगे यद्यपि सप्तमी स्पष्ट है तथा तद, भी का। फिर भी ऐसा नहीं होगा तो शाम शाम में भी अध्यक्ष करेंगे क्यों क्योंकि द्वितिया दुदि, निर्देश है ना ये उपासिना का जो कर्म है उपासना किसको करना है उसके लिए जो कर्म विभक्ति वहां चाहिए वो तो शाम ही मिलता है दूसरा नहीं मिलता कि पंचविधम सामा ये द्वितीय विभक्ति में मानना पड़ेगा कि उपासीता है ये सकर्मक क्रिया है सकर्मक सा, क्रिया है और कर्तरी प्रयोग है ऐसे में यहां पंचविधम सामा ये जो साम शब्द आया है इसी को ही यहाँ द्वितीया निर्देश के द्वारा लिया जाएगा तो स्पष्ट हो जाता है वो साम ही वहां उपास से हो जाता है यद्यपि लोकेश करके अधिक कहा तो भी वो लोगों के धारणा के लिए नहीं धारणा तो साम में लोक दृष्टि से हो सामन ही लोगेश्व अध्यस्य माने क्यों ऐसा कारण क्या है कि साम में ये सामनी सप्तमी एक वजन सामन प्रातिपति को होता है सामनी सप्तम एक वजन में ये सामनी भी बनेगा सामनी भी बनेगा तो सामन ही लोगेश्व अध्यस्य माने तो लोगों में साम दृष्टि को अध्यास करने पर साम लोगात्मना उपासित शाम को लोक दृष्टि से उपासना करना हो जाएगा ये फल है शाम तो कर्म का अंग है जैसा यहां कुदगीतादि को कहा गया वो भी कर्म का अंग है उसको आदित्य दृष्टि से उपासना करनी है उसी प्रकार शाम भी कर्म का अंग है और शाम को लोक दृष्टि से उपासना करनी है वैसा वहां कहा तो पांच प्रकार के और सात प्रकार के दोनों साम की उपासना वहां विस्तार से बताई है इसलिए लोगात्मना उपासित लोक लोगा, लोग दृष्टि से वहां उपासित हो जाएंगे अन्यथा पुनर पुनर्लोगात्मना उपासिता यदि ऐसा नहीं कर लेंगे हम सप्तमी को लेकर के लोगेशु पंचविधम में लोगों में ऐसा करके सप्तमी का अर्थ में जाएंगे तब तो सामात्मना लोका उपासिता से साम दृष्टि से लोगों की उपासना हो। अब उसमें कोई विशेष नहीं है तो क्योंकि लोगों के लोगों की उपासना करने का यहां विधान नहीं है और साम उपासना प्रसंग है। साम उपासना में लोक उपासना कहां से आए तो लोक दृष्टि से साम की उपासना है। वो प्रथमाध्याय द्वितीय अध्याय अध्या, दोनों में साम अलग अलग साम के ही उपासना है साम उदीर्थ से लेकर के आरंभ करके पंचविध साम सप्तविध साम इसकी उपासना छंदों की परिषद में प्रथमाद्यादि इसलिए यहां उपास्य साम ही निश्चय करना पड़ेगा आपको विभक्ति और शब्द तो अन्य दूसरा मिल रहा लेकिन प्रकरण से देख करके क्या किसकी उपासना करना ये निश्चय करनी चाहिए ए देना ऐदद्ध गायत्र प्राणेशु क्रोधम इत्यादि व्याख्यात पूर्व पक्षी ने यह भी उदाहरण दिया था एदद गायत्र प्राणेशु क्रोधम वेद इत्यादि का उदाहरण देकर के कहा था वो भी व्याख्यात हो गया तो जैसा गीधादि में आदित्य दृष्टि करना है ऐसा ही यहाँ लोक दृष्टि से शाम को उपासना करेगी यहाँ लोक दृष्टि रहेगी और साम उपास रहेगी ऐसा ऐसा करेगी तो ये इसलिए उसका जो फल कथन आ गया ये गायत्रीम प्राणेश् क्रोधम वेद इत्यादि वो भी इसी अर्थ में व्याख्यात हो गया युल्यो द्वितीया निर्देश अब और कुछ वाक्यों को लेते हैं पूर्व पक्ष के अभिप्राय से जो वाक्य आस्पद है उनको लेकर के विचार कर रहे हैं और इसमें इतना विचार करने की आवश्यकता इसलिए है कि ये विभक्ति से युक्त है विभक्ति श्रुदी होती है तो श्रुदी विभक्ति होने पर वो प्रमाण मानना पड़ता है क्योंकि विभक्ति का अर्थ श्रुति का अर्थ अन्यथा नियमान नहीं हो सकता है इस हेतु से उसको निश्चय करना पड़ेगा तो इस क्रम में जो पूर्व पक्षी ने एक और बात कही थी द्वितीय निर्देश के विषय में उसको लेके कहते यहादेश द्वितीय निर्देश दोनों में समान रूप से आता है जैसे अध खलुमादित्यम सप्तविधम साम उपासी और समस्त खलु सामना उपासन साधु इत्यादि स्थान है यदि तो पंच विध से अथ सप्त साम उपास उपक्रमा तस्न् आदिदि अध्यास अब दोनों स्थान पे द्वितीय निर्देश होने पर पुनः संशय उत्पन्न हो सकता तब उसके लिए कह रहे हैं यहां जैसे अमु आदित्यम ये द्वितीया है और सप्तविधम साम उपासीधा ये भी द्वितिया है तो ऐसा होने पर और समस्त घनु सामना उपासना साधु संपूर्ण साम को उपासना करना ही श्रेष्ठ होता है और पंचविध साम सप्तविध साम इत्यादि सब कहा तो ये सब सामना एवं उपासक उपक्रमान ये सारे प्रकरण में अध्याय द्वितीय अध्याय के जितने वाक्य है उसमें वो क्रमश शाम की उपासना वहां प्रस्तुत है जो सामवेदी है ज्योतिषोमादि या करता है सामगान जानता है और सामगान को मन में धारण करके रखा यानी सामवेद पूरा उसको स्मरण है अब ऐसे में उनको कुछ विशेष फल प्राप्त कराने के लिए ये उपासनाएं होती और उससे अंधकरण शुद्ध होगा और आगे जाकर के वो ज्ञान के लिए सहायक बनेगा इस दृष्टि से यह साम उपासनाओं को वहां और जो सामवेद वेद नहीं अध्ययन किया वेद का कोई संबंध जा, नहीं जानता तो ये इसमें अधिकारी नहीं होगा वो अधिकतर अधिकारी के लिए साम उपासना इनका क्या प्रयोजन है वो भाष्यकार ने वहां छंदों के उपनिषद के अवतरण में बताया कि इन उपासनाओं को यहां लाने का क्या प्रयोजन तो वो प्रयोजन यही है कि ये जो उपासनाएं अच्छी तरह अभ्यास कर, अभ्यास हो जाए तो आपके मन में एक तो एक प्रकार के विशेष शक्ति उत्पन्न हो सकती है और उस शक्ति से अब आगे यानी विशेष एकाग्रता उत्पन्न हो सकती है क्योंकि वहां कहते हैं ये ब्रह्म विद्या भी है ना ब्रह्म विद्या और ये साम विद्या ये जितने भी उपासनाएं हैं ये उपासनाएं सब मनोवृत्ति मातृत्वा दे सका ये सब मनोवृत्ति है ये विद्या जो भी हम प्राप्त है प्राप्त करते हैं वो मनोवृत्ति के तरफ है तो मनोवृत्ति होने के कारण मन जैसा स्थिर हो जाएगा वैसा आपको ग्रहण होना इसीलिए शाम उपासनाओं को यहां लाया है करके भाषाकार वहां अवतरण में बोलते यही कारण है कि यहाँ प्रसंग से वहां शाम की उपासना है यद्यपि आदित्य शब्द लोकादि शब्द आया तो भी उपासना तो उपास्य जो शाम ही है दृष्टि अलग अलग है तस्म एव आदित्या दृष्टि इसलिए साम में ही आदित्यादि दृष्टि का अध्यास करना चाहिए सारे आध्यासिक उपासना एक तस्मा इसी साम के उपासना निश्चय होने पर अब साम ही उपास्य है ऐसा निश्चय हो गया उपास्य का निश्चय होने पर पृथ्वी हिंकार इत्यादि निर्देश विपरे हिंकार आदिष्वे पृथिव्यादि दृष्टि ऐसा निश्चय होने पर क्या करना पड़ेगा कि पृथ्वी हिंगारा यह भी ऐसा ही रहा ये पृथ्वी की उपासना है कि हिंगार की उपासना है मालूम नहीं पड़े हिंकार एक साम का अवय है उसके उपासना हो रही है कि पृथ्वी की हो रही है पता नहीं चलेगा कि विभक्ति में बोलते हैं एक बार आपको निश्चय हो गया कि यह प्रकरण में शाम की ही उपासना है और दोनों अध्याय में तब वहां जितने भी इस प्रकार के वाक्य आए हैं उन सबको उसी दृष्टि से ही करना चाहिए तो पृथ्वी हिंगारा इत्यादि निर्देश विपर्य भी दृष्टि पृथिव्यादी तो हिंगारादि में ही पृथ्वी आदि की दृष्टि करनी चाहिए तब जाके वो ठीक बैठेगा यह क्रम भी ठीक है पहले पृथ्वी को कहा बाद में हिंगार को कहा तो आदित्य उद्गी इत्यादि शब्द के समान यहां क्रम भी है तो वो हिंगार आदियों में शाम के अवयव हिंगार आदियों में ही पृथ्वी दृष्टि करना तो कहीं दृष्टि के लिए कहा कहीं आ, यहां अहिंकार दृष्टि के लिए कहा वो सारा प्रसंग देख करके ऐसा आपको निश्चय करना पड़ेगा तो दृष्टि यहां कौन सी दृष्टि बन रही है ये कौन सा आश्रय बन रहा जो आश्रय बन रहा है उसको उपास्य करते उपास्य होगा जो आश्रय बनेगा उसकी उपासना होगी और जिस भाव से कर रहे हैं वो वहां दृष्टि उस दृष्टि से अमुख उपासना हो रही है ऐसा तस्मात अनश्रया आदित्यादिमतो अंकेशु उदगीषु क्षिप्य अन्य सिद्धम कहते कि हम तो आपके कर्मकांड के विषय का निश्चय ही कर रहे हैं कि अनंग आश्रय यद्य अंग आश्रित नहीं है आदित्यादि उस कर्म का अंग नहीं है न होने पर भी कर्म का अंग तो वहां उद्गीधाधी है जैसे आ रहे हैं, शाम है ये सब कर्म के अंग है किंतु आदित्य वहां कर्म के अंग ना होता हुआ भी आदित्यदि बुद्धि से ही उद्गि अंगों की उपासना होगी ऐसा यहाँ निश्चय हो गया टिप्पियरन ऐसे उसी में क्षेत्र किया जाएगा ऐसा लगा दिया जाएगा तो चिप्पियरन का अर्थ होता है ऐसा लगाना चाहिए तो ऐसा लगा करके उपासना होगी ये सिद्ध हो गया यहाँ हिकारादि ये सब साम के अवयव है और ये ये जो अधिकरण है ये अधिकरण को लेके आप आ, वो दोनों अध्याय परिषद के जो दोनों अध्याय है दोनों अध्याय का निश्चय कर सकते हैं इस प्रकार से ये पंचम जो आदित्य अधिकरण हो गया यहां नीचे आ, ये न्याय निर्णय टीका में नीचे से तीसरी पंक्ति में जो पूर्व अधिकरण में जो न्याय निश्चय किया कहते भाषिकार उस न्याय को छोड़ा नहीं पूर्ववादी ने उस न्याय को रख करके ही दूसरा अर्थ किया वो तो वहां तो हो गया यहां तो नहीं होगा ऐसा कहा था लेकिन भाषिकार ने अंत में उसी को लाकर के जैसे एक पृथ्वी हिंगारा इत्यादि को लेकर के उसी का निश्चय किया ये कहते हैं टीका में यद तो पूर्वाधिकरण न्याय न प्रथमश्रुदे चरमश्रुतम अध्यक्षता तत्र पूर्वाधिकरण न्याय से प्रथम सुना हुआ जो है उसमें श्रुत का अध्यास किया जाता है तो उसी विषय में कहते हैं येदस्मा इत्यादि से कहा हिंगार उद्देश्य पृथिवीत्व विधाने हिंकार पृथ्वी यदि निर्देशो युक्त ऐसा होना था तो हिंगार को उद्देश्य करके पृथ्वीत्व को विधान करते समय हिंगा पृथ्वी ऐसा निर्देश होना था किंतु तस्य तैपरीत्य साम अधिकारा ध्येय अंकेशीकारादिषु एव पृथ्वी पृथिव्यादि दृष्टि कार्य इतना ये विपरीत होने पर भी यहां पृथ्वी की उपासना नहीं है उपासना का यहां विषय साम है इसलिए सामगान का अधिकार आ गया यानी जहां सामगान हो रहा है सामगान का प्रकरण चल रहा है तो सामगान का प्रकरण होने से ध्येयत्व अवगमात यहां किसका कौन ध्येय है साम ही ध्येय है आप किसी भी दृष्टि से उपासना कर रहे हैं साम की उपासना कर रहे हैं ऐसा होने से अंगेशु हिंगारादिशु अंग जो जितने हिंगारादी है कर्मावबद्ध होने पर भी अनंग पृथ्वी आदि की दृष्टि वहां होगी अनंग और अंग कहने का मतलब उस प्रसंग में उस कर्म के प्रसंग में पृथ्वी व आदित्य वो अंग नहीं माना गया वो अंग नहीं वहां कोई आकार नहीं कर रहा लेकिन सामगान आदि उसका अंग है उद्गीता आदि अंग है क्यों उसके किए बिना कर्म पूर्ण नहीं होता तो कर्म की पूर्णता प्राप्ति के लिए जिनकी आवश्यकता है वो सारे अंग हो गया और वहां विहित भी है और आदि इत्यादि उस प्रसंग में वहां विहित नहीं है इसलिए उसको अनंग कहा गया शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं उस प्रसंग के अनुसार प्रथम श्रुति अनुसार चरम श्रुतम ने न्याय भी श्रुत्या बाध्यो दुर्बलत्वादिदिम उपसंहर इसी प्रकार प्रथम श्रुति के अनुसार चरमश्रुत को लेना चाहिए यह न्याय भी द्वितीय श्रुति के द्वारा द्वितीय श्रुति जो द्वितिया श्रुति मैंने के द्वारा स्पष्ट कहा गया सामनहा उपासन साधु आदित्यम सप्तविदम साम उपासित इत्यादि में वो द्वितीय श्रुदी के द्वारा बाध्य कर देना चाहिए इस प्रथम श्रुति अनुसार जो चरम श्रुत को लेना जो न्याय बताया गया पिछले अधिकरण में उसको दुर्बल मान लेना चाहिए क्योंकि यहाँ द्वितीय श्रुति बलवती होती है तो द्वितीय जो जिसमें प्रयोग किया वो विषय बनता ही है विषय बनने के कारण कर्म विभक्ति उसमें लगा थे इसलिए उस दृष्टि से उसका अर्थ कर देना चाहिए कहा इसलिए पंचम आदित्य मत्यधिकरणम ये पूरा वो कर्म को लेकर के विचार किया अब आगे ष्ठ अधिकरण है ष्ठा अधिकरण आसीना अधिकरण है अब यहां से लेकर के वैसे तो अब मुख्य रूप से ये जो कर्म संबंधी जितने विचार द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय तृतीय पाद से आरंभ हुआ था उसका प्राय विचार हो गया अब उसको रखकर के ज्ञान और उपासना में जो जो अंश लेना है उसको अभी विचार करेंगे आगे क्योंकि अब यहां से आगे जो प्रकरण अभी तीन पाद जो चलेगा इस पाल से अभी यहां से लेकर के भी शुरू में कुछ बताया आवृती आदि जो पाठ चलेगा इसमें दोनों मिलके आएंगे कई ज्ञान के बारे में शुद्ध ज्ञान के बारे में भी कहेंगे कोई अधिकरण और कोई अधिकरण सगुण उपासनाओं को लेकर के भी कहेंगे लेकिन दोनों जो है ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से होगा मान ब्रह्मज्ञान तत्संबंधी ज्ञान उसी प्रकार से विचार करेंगे यहां से लेकर आगे तक जो कर्मकांड संबंधी जो विचार अववासना का लेकर के और तृतीय से जो चल रहा था चतुर्थ तो बाद में भी आया वहां से यहां तक आ गया थोड़ा विचार उसका होगा अब कुछ कर्मफल विधान के विषय में जब कहेंगे तो उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग आदि विचार होगा आगे तो उसमें आएगा उसको छोड़ करके अभी बाकी में नहीं है बाकी तो ये दोनों मिलकर के चलेगा इसलिए ये कोई क्रम नहीं रखा मतलब पहले सगणों का बताए बाद में निर्गुणों का बताएं ऐसा नहीं रखा वैसा तो समाप्ति जो अंतिम अधिकरण है वो सगुण में समाप्त करेंगे तो अब बीच में निर्गुण का भी आएगा और गदी के विषय में भी आएगा फल कथन के विषय में भी आएगा ऐसा होगा अब आगे वाला अधिकरण में ये है कि ये जो जितने अंग आश्रित उपासनाएं हैं और भी वो कोई उपासना हम करते हैं कोई उपासना किसी भी प्रकार की उपासना हो जो बैठ करके ध्यान करते हैं ध्यान करते हैं वो जो चिंतन करते हैं जब करते हैं ये सब जो साधनम करते तो इसमें एक संशय पूछ रहे हैं कि ये सब कर्मावध उपासना को छोड़ करके बाकी जितने प्रकार के उपासनाएं हैं जो कर्मावद्ध नहीं है इन उपासनाओं को कैसे करना चाहिए ये बैठ करके करना करना चाहिए या लेट कर भी कर सकते हैं चलते हुए भी कर सकते हैं जैसा जब करते हैं ये करते हैं तो चलते हुए भी कर सकते हैं क्या लेट करके भी कर सकते हैं बैठ करके कर सकते हैं आ, ऐसे ये पूछा जा रहा है क्यों अब वो उसको प्रैक्टिकली कैसे करना कर्म अवध उपासना में कर्म का जैसा कहा गया वैसा करेंगे इसलिए वो तो प्रायः ज्ञात हमारे जैसे जो सामान्य लोग हैं उनको तो भी ज्ञान नहीं है लेकिन जो उस विषय में जानते हैं उनको तो पता है ये कर्म में ऐसा करना पड़ता है तो ये कर्म ऐसा करने ये उपासना भी ऐसी करना लेकिन जहां इस प्रकार का विधान नहीं आता जैसे सम्यक ज्ञान के विषय में विधान नहीं आता अब तत्वम तो सीखा चिंतन करते हैं या श्रवण करते हैं मनन करते हैं निध्यासन करते हैं ये बाइट के करना चाहिए कि लेट के करना चाहिए कि चलते हुए करना चाहिए कैसे करना चाहिए अभी बताया नहीं क्या पता कैसे करना है कैसे भी कर सकते कुछ लोग बोलते हैं वो लाइट बैठ करके लेट करके कैसे भी कर सकता है वो तो आपको जब करना जब तो मन से होता है और हाथ और मन दोनों ही काम करता है और बाइटने में लेटने में क्या होता है ऐसा मानते हैं और कई लोग जो है नीचे बाइट नहीं सकते तो बैठने को छोड़ने के लिए बोलते हैं तो ये इसलिए यहां संशय होता है कि आसन का प्रयोजन क्या है ये बताना चाहे तो ये कहते हैं टीका में अंकाश्रित उपासन आर्मदा अंकाश्रित उपासन आसीन कर्मदा नियम अभावत् इतर उपासनास्वी तनियम अभाव उपासना तन ये अंक आश्रित उपासनाओं में आसीन होकर के ही करना चाहिए ऐसा नियम ना दिखाई दिया इसीलिए क्योंकि वहां जैसा कर्म में कहा गया वैसा करना है वो कोई कोई अब जैसा जो पूर्ण आहुदी आदि करते समय खड़े होकर के करने के लिए बोला तो वो खड़े होकर के करना है ऐसा वहां जैसा कर्म में बताया वैसा करना तो वहां जो है कोई नियम नहीं बताया नियमाभाव कोई नियम नहीं बताया अनियम है तो नियमाभाव इतरास अभी उपासना अब जो अन्य उपासनाएं जहां इस प्रकार का कोई संबंध लगता नहीं अब कोई कर्म के साथ जिसका संबंध नहीं है उसको किस प्रकार करना है ये क्यों निच्च, कैसे निश्चय होगा ऐसा इस विषय पर आशंका है तो तन नियमा भाव आशंका इसलिए उसका नियम वहां भी नहीं है तो आप जैसा भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, अब लोग बोलते हैं भाव ही प्रधान होता है और भाव से कैसा भी करो हो जाता है और उसके लिए जैसे स्नान करने की भी आवश्यकता नहीं कुछ नहीं ऐसा मतलब सारे ऐसे बोलते हैं भाव जो है बहुत बड़ा होता है भाव से करें ऐसा होता है तो ये तो आप भाव से करते हैं ये क्या होता है असली में यदि आप भाव का आपका भाव यदि दृढ़ है तो क्या होता है भाव दृढ़ होने पर बाकी सब कुछ आप करते तो करना हो जाता आप भाव भाव बोलते यदि आप भाव को मात्र मान करके बाकी नहीं करते हैं उसका अर्थ पक्का यह है कि आपका भाव दृढ़ नहीं है आप जो है आधा अधूरा रखने वाले ये भाव भाव बोल करके जो चिल्लाते हैं ना बिल्कुल गलत है वो आप उनको परीक्षा करो पता चलेगा वो भाव भाव चिल्लाएंगे बाद में देखना वो आगे पीछे का उनको काम देखने से मालूम हो जाएगा ये भाव जैसे बोलते हैं वो भाव ऐसा नहीं हमने कई लोगों को देखा कि बोलते झूठ है, है पूरा हाँ वो क्योंकि क्या होता है जब भाव आपके मन में आएगा तो वो मन उसी का अनुकूल होता है अनुकूल होने पर आपको वहां कोई समझौता करने को अच्छा समझौता करें तो अच्छा लगेगा ही नहीं ये होता है अब यदि आपको ऐसा लग रहा है इसका मतलब आपके भाव में कमजोर है आप अपने जैसे भाव में देवता भाव से देवता को पूजन करना चाहते हैं तो देवदा को सबसे उत्कृष्ट रूप से पूजन करने का ही आपका मन बनेगा वहां नहीं यार कैसा भी हो गया तो हो गया ये क्या होता ये होगा ही नहीं इसका मतलब आपके विश्वास कमजोर है अब गुरु के आप सेवा करते हैं गुरु भाव गुरु को भाव मान गुरु भाव से सेवा करते हैं तो वो भाव बनने के बाद गुरु के अनुकूल जो जो करने के लिए कहा या जो जो करने के लिए हमें सुना पड़ा कहीं से तो वो भी हम करने लगते हैं तभी तो हमारे भाव में वो दृढ़ उल्टा नहीं होता वो स्वाभाविक हो जाता जैसा कोई आप अच्छा भोजन पकाना चाहते हैं भाव से अच्छा भोजन पकाना चाहते हैं अपने लिए समझ लो दूसरे का छोड़ो अपने लिए अच्छा भोजन संस्कार करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे उसके लिए अनुकूल भोजन तैयार करने के लिए जितना जितना अच्छा काम है वो बर्तन धोने से लेके सफाई से लेकर के और जो सामग्री तैयार करने से लेकर के आप देखना सब में बड़े ध्यान से उसको ठीक सफाई करके बिल्कुल प्रकार से करें क्यों क्योंकि आप अच्छा भोजन बनाना चाहते तो ये भाव होता है लोग इसको गलत समझाते हैं भाव में बाकी आवश्यकता नहीं ऐसा नहीं होता भाव प्रधान हो ही देवा ऐसा कहा है शास्त्र में भाव प्रधान होता है जैसा गीता में कहा ये धाम प्रमद्यन दे इत्यादि जो भाव कहा है और अर्थो जिज्ञास भरत ये चार प्रकार के ये सब बताए तो ये जो है वो अलग चीज है वो किस अर्थ में किस प्रयोजन से आप विचार कर रहे हो वो है लेकिन करने के तरफ जो श्रद्धा आपकी होती है और श्रद्धा जहां है वहां विश्वास अवश्य होता है क्योंकि केवल श्रद्धा विश्वास के बिना नहीं रह सकता क्योंकि विश्वास का ही एक रूप श्रद्धा विश्वास में जब समर्पण और भक्ति दोनों मिल जाए तो उसको श्रद्धा कहते हैं गुरु गुरुशास्त्र वाक्य विश्वास श्रद्धा ऐसे तत्वबोध में कहा तो गुरु शास्त्र वाक्यों में विश्वास हो जाना ही श्रद्धा अब उसमें इधर उधर ननु नहीं करता उस समय उसको हम श्रद्धा कहते हैं तो श्रद्धा विश्वास के बिना नहीं रहता और श्रद्धा स्नेह के बिना भी नहीं रहती है जब किसी आपको प्रेम है नहीं स्नेह नहीं है तो श्रद्धा रहेगी क्या तो नहीं होता है। तो स्नेह प्रेम भी श्रद्धा के साथ आती है और उसी प्रकार जिस पर आप श्रद्धा करते हैं उस पर आदर तो जरूर करेंगे तो विश्वास प्रेम और आदर यह तीनों श्रद्धा में सम्मिलित रहती है लेकिन अन्यत्र अन्यत्र ये अलग होता है जैसे विश्वास के लिए कहें तो अब जैसे आपके कोई पार्टनर है आप कोई मिलकर के कोई काम कर रहे हैं तो उन पर आपका विश्वास होता है श्रद्धा नहीं होती उसको हम नहीं कहते कि वो मेरे पार्टनर पर मेरी बहुत श्रद्धा है ऐसा नहीं होता है वो विश्वास होता है उधर केवल विश्वास रहता है और वो विश्वास रहने पर प्रेम तो रहेगा जैसा काम के मतलब से प्रेम रहेगा जो भी रहेगा लेकिन वहां आदर होना जरूरी नहीं उस विश्वास मात्र में आदर होना जरूरी नहीं है जैसा हम गाड़ी में बैठ जाते हैं गाड़ी का ड्राइवर पर हमारा विश्वास होता है कि ये लेके जाएगा पक्का लेके जाएगा इसका मतलब उस पर आदर है ऐसी बात नहीं अब चलते चलते धीरा थोड़ा बहुत प्रेम हो जाएगा उसके साथ में वो अलग बात है लेकिन विश्वास है वहां इसीलिए बिलीव और फेथ में अंदर होता अब यहां क्या है कि यहां जो विश्वास श्रद्धा के रूप में है उसमें आप अपने को पूर्ण समर्पण करते हैं। और बाकी आगे पीछे का सब भूल जाते तभी वो श्रद्धा बनेगी नहीं तो नहीं बनेगी अब वो नहीं तो क्या होता है अब विश्वास हो सकता है आपको आदर के कारण आप कर रहे ये सब हो सकता है तो श्रद्धा में तीनों मिलकर के आता अब तीनों मिलकर के आ गया तो आप किसप किसी पर शम, आ, क्या समझौता नहीं करेगी जो जो करने के लिए कहा सारे आचरणों को यथावत जितना हो सके करने का प्रयास करेगा तभी आपकी श्रद्धा और भाव बैठेगा ऐसा होता है इसलिए भाव से कुछ भी कर सकते हैं मनमानी कर सकते ऐसा नहीं होता है वो ऐसा मनमानी करने के लिए जो प्रेरणा देता है ऐसे भाव वो भाव नहीं है वो झूठा भाव इसलिए उसको त्याग देना चाहिए वो असली भाव जो शास्त्र ने कहा उसको पकड़ना चाहिए उसका धैर्य होना चाहिए तभी आप उस पारो भाव नहीं तो आपको लग नहीं रहा था श्रद्धा नहीं तो नहीं करो लेकिन अश्रद्धा से और ऐसा झूठन झूठा करके फिर गोलमाल करके मत करो उसमें तो पाप लगेगा और नहीं करने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा इतना ही है नहीं किया कोई बात आपको किसी पर श्रद्धा नहीं है नहीं कोई बात नहीं देने दो लेकिन करते हैं तो गोलमाल मत करो क्यों गोलमाल करने पर पाप लगेगा नहीं करने पर पुण्य नहीं मिलेगा लेकिन पाव भी नहीं मिलेगा नहीं किया है ना इससे क्या होता है वो तो पुण्य भी नहीं पाव नहीं, लेकिन करते समय ये रहना चाहिए तभी करना चाहिए इसीलिए कोई जो लोग बोलते हैं इस प्रकार से के भाव से करें तो कुछ भी हो जाता ऐसा नहीं होता ऐसा हमारे शास्त्र में नहीं कहा तो भाव प्रधान देवाह इत्यादि कहने का तात्पर्य कुछ और है उसको ऐसा नहीं कहे कि भाव से सब कुछ हो जाता ऐसा नहीं होता उसके भाव के साथ में जो जो आवश्यक है वो भी होता है और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन वो बात सब अलग है लेकिन भाव का अर्थ हम श्रद्धा करेंगे यहां यानी देवता आदि संबंधी भाव को हम श्रद्धा अर्थ करेंगे उसमें ये तीनों आवश्यक रहेगा क्या विश्वास भी रहेगा अटूट विश्वास रहेगा और पूर्ण स्नेह रहेगा और आदर भी पूर्ण रहेगा अब जब आदर स्नेह पूर्ण होता है तो वहां कोई समझौता आप नहीं करते मतलब इसको त्यागे उसको त्यागे ऐसा नहीं होता है तो जिसको आप प्रेम से कोई भोजन खिलाते हैं तो कैसे खिलाते भाव से खिलाते हैं प्रेम से खिलाते हैं मतलब जितना आपसे हो सके उतने अच्छी तरह बना करके संभाल कर करके रखते सभी गांव में ऐसा होता है ये सच्चाई है रियालिटी है और बाकी जो करते हैं वो सब सत्य नहीं वो सब ऐसे बोलने के लिए होता इसीलिए यहां ये संशय हो रहा तो नियम के अनुसार चलेंगे तो यहां कोई नियम बताया नहीं तो बैठ के भी कर सकते हैं और ऐसा अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं ऐसा प्राप्त होने पर इसका उत्तर देना चाहते हैं जिसमें जो है चार सूत्र है पहले न्याय संग्रह अधिक मन शरीर भिन्नत्व मनोव्यापार उपासन प्रति शरीर व्यापार से देखिए कितना सुंदर तर्क दिया हम जो ये लोग तर्क देते हैं वही तर्क दिया ऐसा है ना ये मन और शरीर तो भिन्न है भिन्न है कि नहीं है वो तो हम मानते हैं मन भिन्न है शरीर भिन्न है बुद्धि भिन्न है अहंगार भिन्न है सब हमारे लिए भिन्न है ना वो भिन्न करने का तो काम ही तुम करते रहते हैं तो शरीर और मन तो भिन्न है और उसी में क्या है मनोव्यापार उपासना और उपासना क्या है मन का काम है उससे शरीर का क्या ले जाते शरीर तो अलग घर में रहता है ना वो तो मन का पड़ोसी है अब मन उपासना कर रहा है तो करने दो उनको जो, जो करना है करने तो शरीर बोलेगा हमारा तो उससे कोई गुजरना देना तो है नहीं इसीलिए हम तो अलग है इसलिए शरीर और मन अलग होने से शरीर का मन का जो काम चलता है उसमें शरीर का कोई लेना देना इसलिए वो क्या शरीर क्या सोचेगा शरीर व्यापार से अनुपकारित्व शरीर व्यापार का कोई उपकार नहीं हुआ तो मनो है जब करना भी मनोव्यापार है चिंतन करना भी मनोव्यापार है उपासना हुँँण करना भी मनोव्यापार है मनोव्यापार मात्र भाष्यकार ने भी स्वयं कहा कि मनोव्यापार मात्र है और क्या तो वो तो सब उसी में चला गया उसी में जाने से क्या होता है क्या होगा कि आप शरीर का कुछ करना शरीर को कैसा भी रखो मन करना चाहिए मन काम करना चाहिए उपासना शरीर को आप लेटा के रखो खड़ा करके रखो या कुछ भी करके रखो कुछ भी हो और कहीं भी खड़े रहे हो हाँ, वो शुद्ध स्थान में अशुद्ध स्थान में जहां तह भी कड़े उससे क्या मतलब है मन काम करना है ना मन ध्यान करेगा शरीर क्या करेगा शरीर तो कहीं भी रहेगा कौन से भी कपड़े पहने कई लोग ऐसा बोलते हैं हाँ कौन सा भी कपड़े पहन गए कपड़ा पहनने का वो भी तो क्या है वो तो कपड़े से मन का क्या संबंध है भाव का कोई संबंध है नहीं ना लेकिन भाव का बहुत संबंध है कपड़े से हाँ कपड़े से और आपके एक एक वार्तालाप से आपके जो हाव भाव जो होता है सभी से मन का संबंध होता है ऐसा नहीं है नहीं होता है सर तो क्या कुछ भी करेगा ऐसे भी करे ऐसा होता है बोलते हैं ऐसा तो हम तर्क दे सकते हैं देखिए वो प्रकाश आदमी जी जो न्याय संग्रहकार बहुत बढ़िया तर्क एकदम तो असली तर्क उन्होंने लाया क्या कारण है वो दोनों अलग अलग है हम तो अलग अलग मानते हैं ना इसीलिए शरीर और दोनों का संबंध नहीं है तो क्यों शरीर को क्यों तकलीफ देना शरीर कैसे भी रहेंगे तो मन काम करेगा तो या कयाचित अवस्थया वर्तमान ए भी शरीर इसलिए कहते जिस किसी भी अवस्था में शरीर को रहना दो कोई बात नहीं क्यों शरीर का काम तो करना है नहीं ना उपासना तो मन को करना है इसलिए कोई बात नहीं तो ययाचित अवस्थाया वर्तमान भी शरीरे जैसा तैसा भी शरीर रहे मानस उपासनम सुगम यदि प्राप्त मानस उपासन सुगम सरल से कर सकता उपासन मानस है इसलिए सरल से उसको कर सकता है शरीर का जो है अंग कैसा रहे ये सब देखने की जरूरत नहीं है ऐसा प्राप्त ऐसा पूर्व हुआ ये जो तर्क देते ये ही तर्क हुआ वही पूर्व पक्ष रखा हाँ। कहते है, देखो भाई ये सब बोलने का तो ठीक है मन शरीर यो हो बही प्रवृत्ति निवृत्तियों हो ये एक योग क्षेमत्वा अब देखिए ये वाक्य बिल्कुल या ऐसे बोलने वालों के लिए उत्तर में रखना चाहिए बिल्कुल साइकोलॉजिकल पॉइंट बोल रहे हैं ये शास्त्र के अनुसार क्या होता है कि आप बोलते हैं शरीर को कैसा भी रखो आपका मन वहां उपासना करते रहेगा अलग है दोनों अलग अलग जगह तो ये ऐसा नहीं होता है संबंध है इसीलिए हम बाघ्य शौचाचार से ही साधन आरंभ करते कि बाघ्य शौचाचार से आंतरिक शौचाचार में पहुंचेगा और वो जो बाघ्य शौचाचार नहीं करता है वो आंतरिक हो जाएगा उसका ऐसा नहीं होता है उसका दोनों का संबंध है योग सूत्र में इत्यादि में इसके विषय में बहुत चर्चा है ऐसा कहने के लिए कुछ भी कहता है तो मन शरीर है यो हो अब मन शरीर क्या है बही प्रवृत्ति ये एक तो बाहर प्रवृत्ति निवृत्ति करता है और मन शरीर मिलकर के काम करता है तो भी कोई प्रवृत्ति में कोई निवृत्ति में दोनों मिलकर ही करता केवल मन का करता है इसे नहीं तो बही प्रवृत्ति निवृत्तियों जो बाहर जो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों करता ये दोनों में एक योग योगक्षेम ये दोनों का जो है ना उद्देश्य और कर्तव्य योग योगक्षेम एक है योग योगक्षेम माने अप्राप्त की प्राप्ति जो कुछ करना चाहता है कुछ करके प्राप्त करना चाहता है ये दोनों मिलकर के करता है और उसका संरक्षण भी दोनों मिलकर के करता है ऐसा नहीं कि एक करेगा दूसरा दूसरा शरीर कुछ और रहेगा और मन कुछ और करते रहेगा ऐसा होता नहीं जैसा शरीर को आप रखेंगे वैसा होता जब मन में आलस आता है तो शरीर क्या करता है तो शरीर क्या खड़ा रहता है? शरीर सो जाता है अब मन में आलस आता तो आप तो बोले अरे आलस तो मन में आया शरीर को क्या करता? और शरीर को थकान आ गया तो मन काम करेगा क्या तो मन भी उसी का साथ देता है तो वो दोनों मिलकर के होता है शरीर को थकान आ गया शरीर में वृद्धावस्था है तो मन में भी वो असर करता है नहीं कि शरीर वृद्धावस्था में है और मन युवावस्था में है ऐसा नहीं होता वो दोनों का एक अक्षेम कर, ये तो कर सही कहा दोनों एक करके होता है आप उसको अलग करके जानने की बात करते वो ठीक है उनके दोनों की प्रवृत्ति अलग है इसलिए हम अलग बोलते हैं एक मानसिक प्रवृत्ति है एक शारीरिक प्रवृत्ति है ये दोनों अलग है किन्तु ये एक ही उद्देश्य से दोनों मिलकर के काम करते हैं इसलिए दोनों का साथ साथ में होगा तभी कोई आप प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते इसीलिए शरीर अनावस्थित मनो अनावस्थाया प्रत्यक्षत्वा साफ बोल रहे इसीलिए शरीर यदि अवस्थित नहीं है शरीर स्थिर नहीं है शरीर एकाग्रता में नहीं रहता है स्थिर नहीं रहता है वो जो है आसन आसन की सिद्धि नहीं हुई होगी स्थिर सुखम आसनम जो स्थिर होता है सुखपूर्वक रहता है उसको आसन सिद्धि कहते तो वो सिद्धि नहीं हुई तो स्थिर और सुखपूर्वक नहीं रह सकता बैठ नहीं सकता वो शरीर सीधा नहीं रहता है और हिलता डुलता है कुछ भी होता है तो ऐसे में स्थिर सुखम स्थिति में पहुंचा नहीं दृढ़ आसन नहीं हुआ तब जो है मन अनवस्था आया है बोलते हैं मन भी अनवस्थित रहता है मन भी हिलता ढुलता हुआ रहता तो शरीर के हिलने डुलने पर मन भी हिलता डुलता है और मन के हिलने डुलने पर शरीर भी हिलता डुलता है ये होता है ये प्रत्यक्ष है इसमें क्या आप इधर उधर करते हो इसमें कुछ और विधा नहीं है यही विधा है कि दोनों साथ में मिलकर के करता है अचल अवयवे शरीर प्रतिष्ठित है न मनसा अनंगाश्रिता उपासना कर्तव्यान इसीलिए आसीने अचला अवयवे इसलिए बैठे हुए शरीर अवय को अचल करके चलावयव नहीं रखना है अचल अचलावय अचल करके बैठे हुए ही शरीरे प्रतिष्ठित है न मनसा शरीर जब बैठे हुए हैं एकदम स्थिर है चंचल नहीं है उनका आसन सिद्धि हो गया जितना समय तक बैठना उतने समय तक बैठ सकते ऐसा हो गया तब प्रतिष्ठित है न मनसा तब मन मन वहां प्रतिष्ठित होता है इसी प्रकार बैठते जैसा शास्त्रों में कहा गया तो आपके रीढ़ की हड्डी जो है ना वो सीधी रहनी चाहिए रीढ़ की हड्डी सीधी रहे जितना उसका होता है आपको पता है इसके पीछे क्या कारण है हम तो भी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने की बोलते है? है? हैं हैं? नहीं मालूम मानी हाँ हाँ एडापुंगला वो तो है योग के दृष्टि से रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने से हेडापिंगला ठीक काम करते हैं सुक्ष्मना से वायु संचार होता ये एक छात्र है आलसी नहीं आता है इत्यादि लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रीजन लंबा एक रीजन है कि आप जो है थोड़ा बता देंगे क्योंकि तो है अच्छा बात ये जो रेवल्यूशन दिए आपने सुना होगा जिसके आधार पर सब कुछ चलाते परिणाम सिद्धांत परिणाम सिद्धांत यद्यपि वो पूरा पक्का नहीं है लेकिन समझने के लिए थोड़ा उसको उदाहरण दे रहा ये रेवल्यूशन सिद्धांत जो परिणाम सिद्धांत बोलते हैं उसमें ये कहा कि जैसा जैसा वो परिणाम होता गया तो उन जीवों में जो रीढ़ की हड्डी है जो नर्वस सिस्टम का जो मेन कनेक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मध्य जो केंद्र बिंदु है वो रीढ़ की हड्डी को मानते हैं सभी में ऐसा वो आ, सामने की तरफ हम देखेंगे नाभि के वहां से होता है और मूलाधार जिसको हम बोलते हैं मूलाधार जो गुदा के पीछे से और जननेन्द्रिय के बीच में से जो अवयव है उसी के वहां से ये आरभ होता है उसी से वहां से पीछे से हम देखेंगे तो वैसा दिखाई पड़ता है उसे लास्ट उस दर जाकर रोकता और यहां पीछे तक हेड सिर तो, के पीछे तक आता है जो खोपड़ी है खोपड़ी के नीचे आके जुड़ता है तो ये रीढ़ की हड्डी है ये कहते हैं जैसा जैसा रीढ़ की हड्डी सीधी होती गई मतलब उनके परिणाम सिद्धांत के अनुसार और ऐसा परिणाम सिद्धांत न मानने पर भी जो जो जीवों के अब जीवों में आप देखेंगे जिस जिस जीव के रीढ़ की हड्डी सीधी है सीधी होती चली गई उस उस जीव में विशेष प्रज्ञा विकसित होती चली गई ऐसा मानते आप बहुत सारे जीवों को ऐसा देख सकते हैं तो कुछ जीवों में रीड की हड्डी है ही नहीं कोई छोटे बहुत सारे प्राणी है जिसमें रीड की हड्डी की बात ही नहीं तो उनका तो केवल अपने जीवन चलाने के लिए बात होती है और जब रीड की हड्डी जिनको है उनमें भी जो सीधे सीधे मतलब आ, उसके सीधा सीधा हो गया जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है जैसा सीधा सीधा हुआ ऐसा दिखाई पड़ता है उसमें बुद्धि का विकास ज्यादा होता है और उसमें जो तिरछे वाले में जैसे गाय ये आदि गुत्ते आदि सब आते हैं जो तिरछे चलते है, हैं उनका उस तरह तक आने पर सीधा होने पर भी वो तिरछे चलने के कारण कुछ विकास तो जरूर हुआ लेकिन उससे अधिक नहीं हो पाए लेकिन जब से ये खड़ा होना मतलब जिन जीवों को जो जीव खड़े हो सकते हैं ऐसे धीरे धीरे दो पैर में खड़े हो सकते तो दो पैर में खड़े होने पर क्या हुआ कि दो पैर में खड़े होने का बहुत बड़ा एक रेवल्यूशन था कि ये वो जो है खड़े होने के लिए उसको जो गुरुत्वाकर्षण है ग्रेविटी से एंटी फोर्स क्रिएट करना पड़ता है मतलब उसके बिना वो खड़े नहीं हो सकते उतना सूक्ष्म होते चले गए उसका बैलेंस जो है सूक्ष्म होते चले गए और चार पैर में तो ज्यादा बैलेंस मिलता है क्योंकि ग्रेविटी का जो है उसका क्या उसका जो एंटीफोर्स है उसको कम चाहिए खड़े होते कर चलते रहते है। चार है उसके पास पैर तो जैसे जैसे वो दो पैर में आते गए वैसे ही उसके जो है प्राण की गति और उनके बुद्धि के विकास में बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ तो वो परिवर्तन जीवों में देखेंगे परिणाम ना मानने पर भी ऐसे जीवों में देखें और कुछ जीव ऐसे हैं, कभी कभी खड़े हो सकते हैं कभी कभी नहीं हो सकता ऐसा भी है इसके बीच में भी रहे लेकिन अब बाद में आकर के जब मनुष्य में ये दो पैर में पक्का खड़े होकर के चलना शुरू कर दिया अब वो पक्का खड़े होकर के दो पैर में चलने वाला तो यही है बाकी तो अन्य तो चार में भी चलते हैं और उसका कोई कोई दो में भी चलते जैसे कंगारू आदि है वो चार में भी चलते हैं दो में भी चलते हैं और बंदर हैं, कभी चार में भी चलते दो में चलते ऐसा होता तो ऐसे करते और इनका जो है फिर बुद्धि का विकास बहुत तेजी से बिल्कुल परिवर्तित हो गया ऐसा दिखता ऐसे में लगता है भगवान ने एक एक को बनाया और उन्होंने पूरे ग्राविटी फोर्स का पूरा रिसर्च किया ऐसा लगता है तो रिसर्च करके करके उन्होंने देखा कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए तो दो पैर में खड़ा करना मतलब इतना आसान तो नहीं है वो पूरा स्ट्रक्चर बना करके दो पैर में खड़ा करने के लिए वो पूरा इंजीनियरिंग देखा होगा और देखते देखते पहले चार का बनाया फिर चार को थोड़ा थोड़ा खड़ा करके देखा तो कितना खड़े हो रहे हैं बैलेंस देखा फिर पीछे पूंज लगा के क्योंकि पूंज एक बैलेंस के लिए होता है ये जो बंदर आदि है ना उसके पूंछ जो है ना वो चलने के लिए और छलांग मारने के लिए बहुत मदद करता है पूंछ नहीं हो तो ज्यादा छलांग नहीं मार सकते जिसका लंबा पूंछ होता है वो ज्यादा छलांग मार सकते और उसका कुछ मदद करता है ये सब आपने सीखा होगा बायोलॉजी में से तो ये सब मदद करता है तो पूंज लगा करके भी देखा और किसी को तो पंख लगा करके देखा कि दो पैर में खड़े रहेंगे तो पंख लगाने करता और फिर वेट बैलेंस करके सब पक्षियों को सबको देखा सब देखने के बाद में उनका रिसर्च जब पूरा हुआ तब मनुष्य को बना देखा था अब वो मनुष्य क्या है वो बैठ भी सकता है सीधा बैठ सकता है सीधा खड़ा हो सकता है और दो पैर में क्या एक पैर में भी बैठ खड़ा हो सकता है हम लोग वृक्षा सना करते और जैसे साइकिल जैसे जो वाहन है उसमें भी चल सकते साइकिल में क्या है वो इतने से छोटा सा जो है दो पहिया होता है और उसमें भी एक पहिये में भी चल सकता है एक पहिया के भी तो साइकिल है तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने देखा पूरा बैलेंस आ गया तो बहुत रिसर्च किया भगवान ने भगवान रिसर्च करके अंत में इसको बनाया और इसीलिए वो यदि सीधा बाइट करके करेंगे तो अभी मैंने इसको एक कथा बताया एक मतलब एक कारण बताया तो लेकिन उसका प्रैक्टिकल क्या है आप जितना सीधा बैठ करके करेंगे सीधा बैठ करके श्रवण करते हैं मनन करते हैं चिंतन करते हैं सीधा बैठ बैठकर कोई भी काम करते हैं आपके जो दिमाग कंप्लीट अलर्ट रहता है यह परीक्षा के द्वारा निश्चित किया गया और कंप्लीट अलर्ट अलर्ट का अर्थ मैंने पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हो करके पूर्ण रूप से काम करेगा और उसमें क्या है कि योग की दृष्टि से ऐसा उस समय होने वाले, वाले विचार आंतरिक हो जाते हैं यानी वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाने में ज्यादा मदद करता है क्योंकि जिस विषय में आपको मन तो ये, मन एकाग्र है और जिसमें आप अलर्ट ज्यादा है यानी सावधान है तो उस विषय को पूर्णतः ग्रहण करते हैं और जिसको अलौकिक ज्ञान बोलते हैं जो इंडिविजन बोलते हैं जो प्रतिभाएं होती है मन की और दिमाग की जो प्रतिभाएं होती है उनको सबको प्रकट करने में ये सीधा बैठ करके करना बहुत अच्छा होता है इसलिए भोजन करते समय भी जितना हो सके सीधा बैठना और इसी प्रकार भोजन से लेकर के तब भोजन करते समय यदि सीधा बैठकर के भोजन करेंगे तो उसका अच्छा फायदा होता है अथवा भोजन करने के बाद में आप कुछ समय सीधा बैठे उसका भी प्रयोजन होता है सिर्फ मद्रासन आदि डालकर बैठते हैं तो वो भी अच्छा होता है और जब तब आदि जो भी साधन करते हैं उस समय सीधा बैठ करके करने में ही अच्छा होता है उसका कारण है आपके बुद्धि का विकास और बुद्धि के जो जो प्रवृत्ति है उसके साथ इसका संबंध है ऐसा है इसके लिए बहुत सारे आप जो है रिसंट मतलब कारण ढूंढ सकते हैं क्यों ऐसा करना चाहिए तो इसीलिए कहते हैं कि यहां आसीन हो अचल हो ये शरीर अवयवों को चल नहीं करना और प्रतिष्ठित मनसा तब मन प्रतिष्ठित होता है ये दोनों का संबंध ऐसा बनेगा तो जो योगासन आदि करते हैं तो उनको वो जल्दी सिद्ध हो जाता है ऐसे हो जाते तो अब जैसा क्या है आप अभ्यास करने पर ज्यादा समय बैठ सकते हैं कभी कभी थोड़ी देर बैठने के बाद थकान होता है थकान होते पर थोड़ा सा मुड़ सकते हैं मुड़ने के बाद में जब थकान दूर हो जाता है तब फिर सीधा हो सकते हैं क्योंकि सीधा बैठने में यदि आपको आसान लगे तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा शरीर की दृष्टि से मन की दृष्टि से बहुत उत्तम होता तो अनं का आश्रिता यानी उपासना कर्तव्य ऐसा ये बैठ करके ही उपासना करना चाहिए क्योंकि मन और शरीर का इस प्रकार का संबंध है ये कहा ये अभी देखिए ब्रह्म सूत्र है ब्रह्म सूत्र होने पर भी योग की बातें आप कह रहे हैं यो, योग सूत्र की बात है आसीना ऐसे ही सूत्र आसीना संभव आज ही एक सूत्र सांघ्य में भी है बिल्कुल ऐसे ही सूत्र है वहां इसी को लेकर के चर्चा करके साघे दर्शन में भी ऐसे सूत्र बनाया सूत्र है आसीन संभवा आसीन आसीन संभवा सूत्रकार कहते हैं कि यो आसीन होकर के करेंगे तभी तो यह सब संभव हो सकेगा नहीं तो नहीं हो सकता लेट करके करने से बैठकर नहीं होता कर्मांगा संबद्धेशु ताव उपासनेशु कर्मतंत्र न आसीनादि चिंता भाष्य कहते हैं कि कर्म अंग अवबद्ध जितने भी उपासनाएं हैं वो तो कर्म के शास्त्र के अनुसार जाएगा कर्म, जा, कर्म शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा जाएगा श्री कर्मतंत्र होने से न आसीनादि चिंता वो आसीनादि चिंता वहां नहीं है वो वहां बैठ के करना है कि लेट के करना है उसके करने की जरूरत नहीं जैसा कर्म में खड़े होके करने के लिए बोला तो खड़े होके करेंगे बैठ के करने के लिए बोला तो बैठ के करेंगे जैसा करने के लिए बोला वैसे करेंगे वहां एक आसन में स्थित होना होता है कभी कभी और उत्तान आसन में बहुत सारे कर्म आचमन आदि कुछ उत्तान आसन में होते हैं तो ऐसे कई कई आसन वहां बताया है कर्म तो वह कर्म को उसी के आसन के अनुसार करते हो ना सम्यक दर्शन बोलते हैं सम्यक दर्शन में भी ये ये कौन सा आसन में सम्यक दर्शन होगा ऐसा बताने की आवश्यकता नहीं क्यों वस्तु वस्तुतंत्र विज्ञान विज्ञान तो तंत्र होता है अब कोई बाहर वस्तु को देकर के घड़ है ये जानने के लिए कौन सा आसन में खड़ा रहना चाहिए अब कोई भी आसन में जान सकता है तो बाहर विषय को जानना वो वस्तुतंत्र होने के कारण उसमें ऐसा हो सकता है उसमें भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं किंतु बाकी में जहां इतरे श्रुतपासनेशु ये अन्य उपासनाओं में जहां जब आदि आता है जब तब आदि जो भी हम करते हैं ये सब अन्य में होता है सम्यक दर्शन के अन्य में नहीं मनन भी उसी के अंतर्गत आता है श्रवण भी उसी के अंतर्गत आता है बाकी सब तो इनमें तो आ, किम अनियमेन तिष्ठन आसीन शयानो वा प्रवर्ते उदा नियमेन आसीन एवे यदि चिंतित ऐसे में जो अनियम से कभी खड़े होकर के कभी बैठ करके कभी लेट करके कोई भी तीनों अवस्था में कोई भी हो कर, और अथवा चल करके इनमें से कोई भी रूप में आप कर सकते हैं या अथवा नहीं कर सकते ऐसा यहां चिंतन किया जाता है ठीक है अब उसमें तर्क देते हैं ये क्यों ऐसा किया बोलते तत्र मानसत्व और उनको सूत्रकार को भी मालूम है भाष्यकार को भी मालूम है सब ऋषियों को मालूम है कि लोग जैसे परिवर्तन होते जाते हैं लोग अपने बुद्धि को जैसा ज्यादा चलाने शुरू करते हैं तो बाद में फिर ये सब तर्क लाएंगे तर्क तो ठीक है अब वो बैठ के करने में लेट के करने में क्या फर्क पड़ने वाला ये आप पूछेंगे ये उनको मालूम था इसलिए ये नियम बना रखा मैं तो कैसे भी करते वैसा तो शास्त्र का जो करते अनुसरण करते हैं तो उनको मालूम है क्या क्या बैठ के करना चाहिए क्या लेट के करना चाहिए मालूम है लेकिन फिर भी वो समय परिवर्तन में ऐसे सब ऊपर नीचे हो सकता है अब क्या ये तर्क देंगे मानसत्व उपासना से अनियम का शरीर स्थिति कहते हैं कि मन और शरीर तो भिन्न भिन्न है उपासना तो मानसिक होता है मानसिक होने के कारण शरीर को कैसा भी रखे उससे क्या फर्क पड़ने वाला कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसीलिए वहां बैठ के लेट के जैसा भी करो कोई बात नहीं ऐसा करके पूर्व पक्ष होता है तो एवं प्राप्ति भ्रू तो इस प्राप्त प्रकार प्राप्त होने पर एवं प्राप्ते ब्रवीति आचार्य ब्रवीति सूत्रकार कहते हैं क्या आसीन एवं उपासीन अरे ऐसा नहीं आसीन होकर के ही उपासना करनी चाहिए कुतः संभव मैंने श्रवण मानना आदि सब आसीन होकर की करना चाहिए ऐसा होने पर संभव होता बाकी में संभव नहीं होता अब कारण बताए ये देखिए क्या क्या कारण है देखो उपासना नाम ये उपासना क्या है समान प्रत्यय प्रवाह करना समान प्रत्यय को निरंतर प्रवाह रूप में चलाता चला, चलाने को ही कहते उपासना यही उपासना अब उसी में यह जो चल निरंतर प्रवाह को चलाना जो है ना ध्यान चित्त एकदान वृत्ति एकदानता करना जो चित्त को एक स्थिर में रह करके तत्र एकता करते रहना निरंतर तानता तान मान निरंतर अटूट जो है विचार चलाते रहना नजदत गच्छदो धावदो वासंभवती। कहते हैं ये तो जो है ना समान प्रत्यय प्रवाह कारण ये तो चलने वाले को दौड़ने वाले को छलांग मारने के लिए हाई जंप करने से तो होगा नहीं है ऐसा नहीं होगा तो गच्छदो धावदो व संभवती तो जाने वाले दौड़ने वाले को नहीं होता और उसमें भी जो बैठ के आसन है उन आसनों में होता है बाकी जो खड़े होकर जो चौबीस चौबीस आसन या चौरासी आसन है इन आसनों में नहीं होता तो वो अन्य अन्य आसन में खड़ा होकर के आप ये विचार नहीं कर सकते करना है इसलिए योग दर्शन में आसीन जितने भी आसन है उन्ही को आसन माना है बाकी आसन के बारे में वह नहीं कहा जो आसीन होगा वो आसन स्थिर सुख का आसन जो होगा और बाकी तो वो अन्य ठीक है शरीर के लिए बाकी अन्य प्रकार से को जो प्रयोजन है उसका लेकिन यहां तो गच्छदों धावदों करते हुए वो निरंतर समान प्रत्यय को चलाएंगे ऐसा नहीं होता कई लोग चल करके जब करते हैं ना देखा होगा चलते फिरते रहते फिर जब करते रहते ऐसा होता है तो ये ये सब शास्त्र भी नहीं है होता नहीं है गति आदि नाम चित्त विक्षेपक देखिए भाषण कारण बता रहे योग के अनुसार बता रहे ये जो गति आदि होते हैं ना ये चित्त विक्षेप का कारण होता है चित्त के प्रत्यय एकता को नहीं चला सकते आप क्यों चित्त में विक्षेप आ जाता है कहााग्रता मिलेगी क्यों कारण बता रहे अभी देखिए ये कारण है फिजियोलॉजी के लिए क्या कारण है अब चलते वक्त जो है एकाग्रता नहीं होती है उसका कारण क्या है तो फिजियोलॉजी साइकोलॉजी दोनों लगा करके अभी बोलेगी शरीर शास्त्र के अनुसार देखो तिष्ठ तो भी देहधारणे मनो न सूक्ष्म वस्तु निरीक्षण क्षम भवती आ, ये खड़े होकर के आप चिंतन करके देखो ना कहीं भी हमारा हमारे जो संस्कार जो है ना उसमें आपको देखो हमारे संस्कार में जब आप कैसे कोई प्रवचन कर रहे हैं कोई जो पाठ चला रहे हैं जो चिंतन कर रहे हैं विचार कर रहे हैं सबके लिए बैठ के करने के लिए खड़ा बैठ के करने के लिए कहा खड़ा होके करने का हमारा वो संप्रदाय नहीं है जो आजकल मंच पर खड़े होके बोलते हैं ये हमारे संप्रदाय के अनुसार नहीं होता हमारे संप्रदाय अनुसार वो पायर मोड़ करके बैठ करके ही अध्ययन अध्यापन और प्रवचन इत्यादि सब होता है खड़े होकर के करना जो है विदेश में से आया वो कारण क्या है मालूम है वो बैठ नहीं सकते नहीं बैठ सकते हैं <laughs> है। वो उनका आदत नहीं है एक कारण अच्छा वो आदत क्यों नहीं है वो कुल मिला के एक कारण है सिंपल कारण है और आपको बहुत मजाक लगेगा क्यों ये खड़े होकर के बोलते क्योंकि वो जूता खोलना नहीं चाहते वही कारण है वो जूता खोलना नहीं चाहते हैं जूता उनका जो है ना विदेश में जूता खोल करके चल नहीं सकता आप बिना जूता से चलने का मतलब आप गया तो कुर्सी में बैठ सकते कुर्सी में बैठने को तो दिखाई नहीं पड़ेगा नहीं वो नहीं होगा तो, तो इसलिए कुर्सी भी नहीं खड़ा होकर बोलें के बोलेंगे ऐसा करके बोलता है एक तो जूता उतारना नहीं चाहते मुड़ करके नहीं बैठना चाहते दूसरा क्या है कि आप जहां प्रवचन कर रहे हैं उसमें खड़े होकर के बोलने से आप जो भी लोग ज्यादा वहाँ बैठे हुए हैं तो सबको दिखाई पड़ेगा इत्यादि कई प्रयोजन है और उसका भी लेते हैं और कुर्सी पे बैठने से अब कुर्सी पे बैठ करके बोल सकता है लेकिन कुर्सी पर भी नहीं बैठते हैं उसका भी यही कारण है वो ऐसा हो, हो गया फिर जैसा बोला मोड़ करके नहीं बैठना उनका आदत है और पैर मोड़ करके बैठने का कोई काम उनका है ही नहीं उनके संस्कार में नहीं इसीलिए ये सारे जो चीज वहीं से हमने कॉपी किया वो सारे जो करते हैं, वो उनको अच्छा लगता है तो लेकर के करते हैं हमारे देखिए पहले राजा महाराजा लोग जो सिंहासन में होते हैं उनका होता है वो उनका सिंहासन में बैठने का नियम है कैसा बैठना चाहिए ऐसे उस जमाने से पूर्व में कहीं भी जाओ ऐसा होता है हाँ। तो आप खड़े होकर के तब बोलते है जब आप युद्ध भूमि में है अब युद्ध भूमि का ये नियम है वहां बैठना नहीं चाहिए वहां तो खड़े होकर के करना युद्ध करने के लिए आया वो कुर्सी राह के बैठे तो कैसा होगा तो वहां तो बैठना नहीं चाहिए वो नियम है तो वहां ज्यादा डायलॉग होता ही नहीं क्यों वहां कोई अध्ययन करने के लिए अध्यापन करने के लिए चिंतन करने के लिए मनन करने के लिए ध्यान करने के लिए तो गया नहीं युद्ध भूमि में तो युद्ध करने के लिए गया तो वहां तो खड़ा ही होना है उसका नियम है वो बैठ गया तो उसका मतलब वो हर गया जैसा है ना रथो बस्तो बाविश अर्जुन थक करके रथ के पीछे बैठ गया था बैठ गया मतलब युद्ध छोड़ दिया ऐसा अर्थ होता है इसीलिए युद्ध भूमि में खड़े होने के लिए बोला है बैठना नहीं बोला और बाकी सब में बैठ करके खरना को यहां तक पानी पीना भी है तो बैठ के पीना खड़े होकर के नहीं अच्छा तो सुना होगा आप लोग ना तो इसलिए बैठने के बहुत विशेषता है इसी का कारण बता रहे भाष्य का देखो शंकराचार्य जी ये साहब पूरा रिसर्च करके उन्होंने सारा जान रखा है नहीं तो ये नहीं बताएंगे तो बड़े आचार्य कैसे होते अब वो बैठने के लिए बोला नहीं बैठने का कारण नहीं बताया अरे हमारे ब्रह्मच्ञान में क्या बैठना जो खड़ा होना ऐसा करके छोड़ सकते थे तो ऐसा नहीं छोड़ा उन्होंने देखो खड़ा होकर करेंगे तो यह प्रॉब्लम है क्या है कि तिष्ठतः खड़े होने पर देह देहधारणे व्याप्रथम बना जब खड़े होता है ना मन को देह को पकड़ के रखने के लिए शक्ति प्रयोग करना पड़ता है तो मन देह को खड़े करने के लिए वहां जाएगा तो मन के मन की एकाग्रता कुछ उसमें चले जाए जो खड़े होने के लिए वो काम ज्यादा होता है ना उसका बैलेंस देखना यह सब होता है इसलिए मन उसमें व्यापृत हो जाए एक कारण है मन मन डाइवर्टेड हो जाए कुछ से उसका खड़े होने में चला जाएगा अब उस स्थिति में न सूक्ष्म वस्तु निरीक्षण सम्भवी उस समय में थोड़ा वो तो खड़े होने के लिए वो उसका मन का जो है विचार ध्यान वहां चले जा रहा है इसलिए सूक्ष्म वस्तु का निरीक्षण वो कर नहीं सकते नहीं कर सकते यही अभी हमने समझाया कि यदि ध्यान एकाग्र करना है सूक्ष्म वस्तु का चिंतन करना है तब तो बैठ करके ही करना कोई भी बात पर गंभीर चर्चा करते हैं तो बैठ करके ही करें तो ऐसा ही हमारे बता कुछ भी बात करेंगे बैठ के बोलिए बोलेंगे ना आइए बैठिए पहले आकर के बिठाते हैं उनको बिठा करके बात करते तो वो होती है अब कुर्सी जो है ना कुर्सी अब आजकल कुर्सी सब जगह आ गया है पहले हमने पहले वो देखा है अपने गाँव में और ये जो तो पूर्व जो है पुराने जिसमें वो कुर्सियां बहुत कम होती अब वो कुर्सी में क्या एक दो कुर्सी होंगे जो वहां के सबसे मुखिया होगा वो जो घर के मुखिया है उनके लिए होती तो वो कुर्सी पे हम लोग पास भी नहीं जा सकता ऐसा कुर्सी के पास जाने से भी डांटेगी अरे क्यों तो कुर्सी के पास जो क्या जा? वो पास ही नहीं जाना बैठना तो दूर उसमें कोई नहीं बैठेगा और हमने देखा भी देखा भी नहीं है वो जो मुखिया बैठते हैं कुर्सी पे जो दादा पर दादा जो भी दादाजी जो भी थे उसमें ना हमारे कोई परिवार के कोई नहीं बैठेगा उसमें उन्हीं का ही है वो और ऐसे तो जाना है और बाकी लोगों को बैठने के लिए नीचे का जैसा आसन होता था ऐसे चटाई लगते हैं वगी लगते हैं ऐसे होता था वो तो ऐसे करके बैठते थे और विशेष कोई कार्यक्रम इत्यादि होगा कोई आएगा तो उनके लिए विशेष कुर्सी रखते हैं को क्या कोई विशेष मेहमान आ रहा है कोई बड़े नेता कोई आए और गांव के भी बड़े कोई आते हैं तो उनके लिए कुर्सी रखते हैं उस समय वो कुर्सी साफ करके ला करके वहां रखेंगे और वो उड़ करके चले जाने के बाद फिर साफ करके अंदर रखेंगे वो उसको कोई दूसरे को प्रयोग करने वो आदितियों के लिए कुर्सी रखते थे और इसके लिए होता था बाकी तो राजा आदिओं के विषय में अलग है लेकिन ये क्यों चला ऐसा नहीं की उनको कुर्सी बनाने में या खरीदने में पैसा नहीं तो ऐसा नहीं था कि उसका आचार के अनुसार है ऐसे कुर्सी में कौन बैठना वही मानता नहीं तो नहीं होता अब ब्रदारण्य परिषद में भी देखिए जब चर्चा करके बाद में वो राजा जो है जब ज्यादा गंभीर चर्चा करना है तो पूर्चाद अपशृत्य बोल पहले तो सिंहासन में अपने कुर्सी पर बैठे थे और याज्ञवल से चर्चा कर रहे थे लेकिन बाद में पता चला कि याज्ञवल तो ब्रह्मज्ञानी है ऐसा मालूम होने पर तुरंत उन्होंने द्वितीय ब्राह्मण में कूर्च से वो कुर्सी से नीचे आगे बैठ गया मतलब दूसरे सामान्य आसन में बैठ गया ऐसा बोला नहीं। इसका मतलब उसका कुछ विशेष आदर होता है कुर्सी पर बैठ के बड़े उसे बात करना अच्छा नहीं मानते तो इसलिए कुर्चाद आवश्यकता बोलता है द्वितीय ब्राह्मण में आया तो इसीलिए यहाँ इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म वस्तु निरीक्षण के लिए आप खड़े होकर के नहीं कर सकते और दौड़गत तो होता ही नहीं दौड़ने से कौन सा सूक्ष्म विषय निर्णय होगा कुछ नहीं होगा हाँ वो भी होता है वो से होता है कुछ भी हमको ध्यान देना होगा ना वो प्रवृत्ति तुरंत स्थगित हो जाती है अब कोई शब्द के ध्यान करना होगा तो चलते नहीं करते दो तो अब रुक जाते क्योंकि तभी मन एकाग्र होगा अब बोलते हैं नहीं नहीं वो ये तो ठीक है खड़े होने के लिए आपने क्या कहा खड़े होने में थोड़ी शक्ति क्षय होती है और मन का ध्यान वहां चले जाता है तो फिर लेट के तो बहुत अच्छा है <laughs> लेटने से तो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है अब वो ये लोग सबसे बोलते बोलते सबसे रिलैक्स तो लेट के होता है शरीर को लिटा दो तो खड़े होने की बात में नहीं मन का ध्यान ही नहीं जाएगा यहां भी नहीं जाएगा तो भाषाकार को मालूम है भाषाकार तुरंत बोल रहे हैं तो उसका मतलब सोचेंगे लेट के करना अच्छा बोलते हैं सयान तो लेटने से क्या होता है अकस्मात एवं निद्राया विभूता अरे क्या पता वो लेट की थोड़ी देर बाद में निद्रा आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा अब जहां खड़े होकर के भी लोग सो रहे हैं कुर्सी पे बैठ करके भी सो रहे हैं नीचे बैठ करके सो रहे तो लेटने से क्या मुझे ऐसे तो ही सो जाएंगे इसलिए शयान शयन करके कोई सूक्ष्म विषय विचार करेंगे चिंतन करेंगे ऐसा सोचना नहीं बोलते अकस्मात निद्रा या तो अनुभव है ना कोई छोटी बात वही वो, वो अकस्मात निद्रा आ जाएगी तो लेट करके चिंतन करने के मनन करने के बाद मत सोचिए जब भी मत करिए वो कुछ नहीं होता है उसमें तो अकस्मा देव निद्राया अभिभू येगा निद्रा आकर के अपने को वश में कर लेंगे आपको चिंतन करने का अवसर ही नहीं मिलेगा क्यों शरीर जब लेट जाता है ना जैसा अभी बताया वो निद्रा का सिस्टम ऐसा है कि आप जो है पीठ को लिटा देंगे लिटा देने पर वो दिमाग को इंफॉर्मेशन जाएगा कि ये आदमी थक गया मतलब शरीर थक गया वो तुरंत जो है उसको रेस्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन जाएगा इंफॉर्मेशन जाते ही वो दिमाग कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है जो सोने के लिए नींद के लिए चाहिए वो छोड़ देगा क्यों वो लिट गया ले, ले, लेटा हुआ है तो अभी आराम करना चाहता है तो आराम करने के लिए जो प्रोसेस है वो तुरंत शुरू कर देगा ऐसा नहीं दिमाग को पता नहीं कि यह ध्यान करने के लिए लेटा हुआ है दिमाग को क्या पता दिमाग सोचेंगे ये तो आराम करने के लिए डेटा है तो लेटता किसके लिए है वो ध्यान करने के लिए थोड़ी होता है तो दिमाग को पता रहता है तो तुरंत जो है वो आपको सुला देता है फिर जब नहीं करेगा वो माला भी गिर जाएगा सब गिर जाएगा ऐसे होता है, कुछ नहीं होगा इसलिए ऐसा लेट करके करने की बात मत करिए नहीं होता है और अभी दो कारण बताया लेट के भी हो गया और दौड़ करके तो होगा नहीं फिर चल करके भी नहीं होगा फिर क्या बच गया था आसीन से आसीन से अब बैठ करके करने से क्या फायदा है आसीन से तो एवं जातीय को भूयान दोष सुपरिहर है संभव हाँ देखिये कितने सारे दोष बोलेगे बोले कि बोले आसीन होने पर बैठ कर के करने पर इस प्रकार के एवं जातीय को भूयान दोष बहुत सारे दोष है अब कितना गिराएंगे आप तो सब शास्त्र पढ़े हैं सोच लीजिए बैठने से क्या फायदा है लेटने से क्या दोष होता है ये सब सोच के बहुत सारे दोष हो सकते हैं अब सारा दोष का सुपरिहार हो जाता मतलब बाट कर के, के करने में कम से कम शक्ति आपके प्रयोग होंगे और कम से कम दोष लगेगा यह कहना चाहते हैं जैसा अभी खड़े होने के लिए मन का ध्यान जितना चला जाएगा उतना तो नहीं है लेकिन कुछ ध्यान तो बैठने के लिए भी चला जाएगा वो तो अवश्य जाएगा उसके बिना तो कैसे बैठेंगे तो बैठने के लिए भी कुछ मन का ध्यान चले जाएगा लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से खड़े होने में और बैठने में थोड़ा फर्क कुर्सी पे बैठने भी ऐसे ही है कुर्सी पे बैठने में और पायर मोड़ करके बैठने में अंदर होता है क्योंकि एनर्जी बैलेंस के दृष्टि से कुर्सी पे बैठने पर ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता है क्यों वो नीचे से ऊपर तक जो है उसका ब्लड सर्कुलेशन और ये सब हो जाता है इसके कारण और कुछ होता था और मुड़ करके बैठने पर यह जो पायर मुड़ा हुआ होता है तो एक प्रकार से ऊपर की तरफ प्रश्न आता ऐसा उसका कारण ऐसा है हमारे जब पायर मुड़ जाते हैं ना मुड़ जाने पर जो नीचे की तरफ प्रवाह है वो ऊर्ध्वधि हो जाते इसलिए हमारे आसन आदि में जो टाइट करके जो पैर को जितना टाइट करके बैठते हैं जैसा ये पद्मासन है सिद्धासन है वज्रासन है जिसमें पैर के जो काफ मसल्स है काफ मसिल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं पिंगली पिंगली हाँ हाँ तो वो उसपे जितना प्रश्न आएगा तो यहां प्रश्न आने पर क्या होता है कि आपके नाभी और नाभि से ऊपर के तरफ से वो संबंध होता है और काफ मसिल हार्ट का बहुत संबंध है यह तो ये तो ये हमारे डॉक्टर लोगों को मालूम है हां हां देखो फेरीफेरल हार्ट मैंने सेकंड हार्ट बोलते हैं ये काफ मसल्स को तो ये दूसरा हृदय है हमारा एक हृदय तो इधर है और दूसरा हृदय ये और हमारे आयुर्वेद में मर्मशास्त्र में यह है कि काफ मसल को आप दबा करके देखने से आपको पेट के बीमारी हार्ट के बीमारी गले के बीमारी तीन बीमारी का पता चलाते पैर को पकड़ के देखें यहां पकड़ के ऐसा दबाने से पता चलता और दबाने से होता और आप जो है ये आखि प्रश्न वाले दबाते वहां तो ये हाँ तो इसी पर ही है तो उसके साथ कनेक्टेड है इससे क्या होता है अब आप पायर मुड़ करके जब बैठते हैं तो इसमें एक प्रेशर आता है वो प्रेशर जो है ऊपर से नाभि से ऊपर जो अपान वायु के भी जो ऊपर की तरफ होनी चाहिए उसको सपोर्ट करता है और ये हार्ट को सपोर्ट करता है हार्ट को क्योंकि चिंतन करते समय ज्यादा हार्ट को काम करना पड़ता है बैठ करके बोलते समय चिंतन करते समय तो उसका यह सपोर्ट मिलता है खड़े होके करने पर हार्ट को ज्यादा प्रेशर होता है यदि खड़े होकर के बोलेंगे बहुत समय खड़े होकर बोलने का अभ्यास यदि आपको हो गया तो आपको हार्ट पर असर आएगा और हार्ट वीक हो जाएगा मसल्स वीक हो जाएगा बहुत लोग जो है खड़े होकर के बोलते बोलते गिर जाते कारण यह है कि खड़े होकर के बोलना है विशेष करके उम्र आने के बाद में खड़े होकर के बोलना छोड़ देना चाहिए खड़े होकर के ज्यादा मन प्रवचन जो करते हैं ना मैं जो नेता लोग बोलते वो बोलेंगे तो बिल्कुल हार्ट पर प्रश्न आएगा और यदि उसके साथ आपके पेट में खाना भी है समझ लो पेट भी मोटा है और खाना भी है तो पक्का है आपको हार की बीमारी आएगी पेट में खाना ज्यादा होगा ना क्या होगा तो प्रेशर नीचे की तरफ खींचेगा और आप ऊपर की तरफ खींच करके बात करते हैं बात करते समय आपको सारे ऊपर की तरफ लाना पड़ेगा तो उसमें पेट का बहुत मदद चाहिए लेंस का भी और हृदय का भी और इसी के साथ तो दिमाग काम करेगा अब बहुत तेजी से बात कर रहे हैं से बात कर रहे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे कितनी सारी एनर्जी चाहिए और पेट भी उसमें हो जाएगा इसीलिए जिसका बड़ा मोटा पेट है या मोटा शरीर है उसको तो खड़े होकर के ऐसे काम ज्यादा नहीं करना चाहिए इसमें यह फिजियोलॉजी की दृष्टि से ऐसा होता है इसीलिए ये पैर मोड़ करके बैठने में बहुत फायदा और सीधा करके तो मतलब सामने करके भी नहीं सीधा करके मुड़ करके बैठेंगे ये तो हो तो इसलिए कहते हैं सब मिला करके भाष्यकार ने एक शब्द में बोल दिया बोलते ये तो योग के विषय है सब लोग जानते हैं इसलिए बोला आशीन से जो बैठ के करते हैं इत्यवम जातियों का भूयान दोष रहा मतलब उसको अच्छी तरह निपाट, निपट सकते हैं उसका परिहार कर सकते हैं इसलिए तस्य उपासना तब वो ऐसा उपासना कर सकता है उसके लिए सरल हो जाएगा ध्यान करना हो उपासना करना हो जप करना हो मनन करना हो निध्यासन करना हो श्रवण करना हो कोई गंभीर विषय पर विचार करना हो कोई निर्णय लेना हो ऐसे सब समय पे बाइट करके ऐसा करना चाहिए ये यहां निश्चय ज्ञाप तीन सूत्र और है इसका प्रमाण लेंगे अब इसी के लिए भी प्रमाण पूछेंगे आप अब ऐसा क्या है क्यों क्या प्रमाण है तो तर्क भी देंगे प्रमाण भी देंगे क्योंकि हमारा ये तो शास्त्र ऐसा है ना ब्रह्म सूत्र है इसमें तो बिना कोई युक्ति तर्क से कुछ नहीं बताते अब बाइट करके ही करना बोलेगा तो आपका कुछ प्रमाण तो चाहिए तो प्रमाण भी देंगे शास्त्र का भी प्रमाण देंगे और नियम भी बताए कैसे करना पूर्णमद पूर्णमीदर्णा पूर्ण मुद्यते पूर्णस पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शाति शांराज